श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध श्री म के साथ नरेंद्रनाथ को तर्क वितर्क में लगाना श्री रामकृष्ण देव के समीप नरेंद्रनाथ के आने के कुछ महीने बाद फरवरी अठारह ईस्वी में श्री रामकृष्ण कथाम के लेखक श्रीयुत म दक्षिणेश्वर आए और उनका पुण्य दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए थे इस विषय को ही कि बराहनगर में रहते समय कैसे लगातार कई बार श्री रामकृष्ण देव के समीप आने का उन्हें मौका मिला था तथा उनके दो चार ज्ञान गर्भित श्लेषपूर्ण वाक्यों ने उनके ज्ञानाभिमान को दूर कर उन्हें सदैव के लिए शिक्षार्थी के पद पर आसीन किया था उन्होंने अपने ग्रंथ के किसी किसी स्थान में लिखा है नरेंद्र कहते थे उस समय एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पुण्य संग में रात को मैं रह गया था पंचवटी के नीचे कुछ समय मैं स्थिर होकर बैठा था इतने में वे एकाएक वहां उपस्थित हुए और मेरा हाथ पकड़कर कर हंसते हुए बोले आज तेरी विद्या बुद्धि का पता चल जाएगा तू तो कुल ढाई पास है आज साढ़े तीन पास वाला एक मास्टर आया है नरेंद्र उस समय बीए पढ़ रहे थे और श्रीमा बीए पास कर कानून पढ़ रहे थे इसी बात को श्री रामकृष्ण ने उस ढंग से बताया था चल उससे तू बात करना लाचार होकर उनके साथ जाना पड़ा उनके कमरे में श्रीमा से परिचय होने के अनंतर विविध विषयों पर वार्तालाप आरंभ हुआ इस प्रकार हम दोनों की बातचीत में लगाकर कर श्री राम कृष्णदेव चुपचाप हमारा वार्तालाप सुनने तथा हमारे ऊपर ध्यान रखने लगे बाद में श्रीमा के चले जाने पर उन्होंने कहा पास करने से क्या होता है मास्टर का मादा भाव है बात कर ही नहीं सकता इसी प्रकार मुझे दूसरों से तर्क वितर्क में लगाकर वे तमाशा देखा करते थे भक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय केदार श्रीयुक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्तों में से एक थे संभवतः नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आने के कुछ समय पहले से वे श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करते थे किंतु उनका कार्यस्थल पूर्व बंगाल में ढाका शहर में होने के कारण दुर्गा पूजा आदि की छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य समय वे उनके समीप प्राय नहीं आ सकते थे केदारनाथ भक्त साधक थे और वैष्णो शास्त्रों में भाव का अवलंबन कर साधन मार्ग में अग्रसर हो रहे थे भजन कीर्तन सुनने पर उनके नेत्रों से अस्त्रधारा बहती थी अतः श्री रामकृष्ण देव सबके सामने उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे केदारनाथ का भगवत प्रेम देखकर ढाका के अनेक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे कुछ लोग उनके उपदेश से धर्म जीवन गठित करते थे सुनते हैं श्री रामकृष्ण देव के समीप जब अनेक मनुष्यों का समागम होने लगा तब धर्म प्रसंग की चर्चा करते करते क्लांत और भावाविष्ट होकर उन्होंने एक दिन जगन माता से कहा था माँ अब तो मैं इतना बक बक नहीं कर सकता तू केदार राम गिरीश और विजय श्रीयुक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय रामचंद्र दत्त गिरीश घोष और विजय कृष्ण गोस्वामी को थोड़ी थोड़ी शक्ति दे दे जिससे लोग उनसे कुछ सीखकर मेरे पास आए और दो एक बातों से ही ज्ञान प्राप्त कर सके किंतु यह बहुत बात की बात है केदार की तर्क शक्ति तथा नरेंद्र के साथ प्रथम परिचय एक समय श्रीयुत केदारनाथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर कलकत्ता आए थे उस अवसर पर वे बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव के समीप आया करते थे श्री रामकृष्ण देव भी साधक भक्त को सामने पाकर अत्यंत उत्साह से धर्म चर्चा करते और अन्य भक्तों से उनका परिचय करा देते थे श्री नरेंद्र ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप केदारनाथ को देखा और भजन गाते समय उन्होंने यह भी देखा कि केदारनाथ को भावावेश हुआ है थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव ने केदारनाथ के साथ भी कुछ क्षणों के लिए नरेंद्र को तर्क वितर्क में लगा दिया था केदारनाथ अपने ढंग से अच्छा तर्क करते थे और प्रतिवादी के वाक्य की युक्तिहीनता समय समय पर तीव्र श्लेष वाक्य प्रयोग से दिखा देते थे एक दिन जिन बातों से उन्होंने वादी को निरस्त कर दिया था श्री रामकृष्ण देव को वे बहुत अच्छी लगी अतः उनके सामने किसी के द्वारा वैसा प्रश्न उठाने पर वे प्रायः कह दिया करते थे कि केदार ऐसे प्रश्नों का ऐसा उत्तर देता है वादी का प्रश्न था, भगवान यदि यथार्थ में दयामय है, तो उनकी सृष्टि अत्याचार आदि क्यों हैं? यथेष्ट अन्न उत्पन्न न होने से समय समय पर दुर्भिक्ष के कारण हजारों व्यक्ति क्यों मर जाते हैं केदार ने उसके उत्तर में कहा था दयामय होने पर भी ईश्वर ने अपनी सृष्टि में दुख कष्ट अल्पायु आदि रखने की बात जिस दिन निश्चित की थी उस दिन की सभा में उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था अतः उस बात को मैं क्या समझूं? किंतु नरेंद्र नाथ की तीक्षण नियुक्तियों से सबके सामने केदार को उस दिन निरस्त होना पड़ा था